तलवकार शाखा के ब्राह्मण भाग की केनोपनिषद के चतुर्थ मंत्र का विचार हम लोग कर रहे हैं यद वाचा अनाभ्युदित ये नाक अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्व विदि नेदम यदिपास मंत्र के पूर्वार्ध की भाष्य में चर्चा हो चुकी है तदेव ब्रह्मत्व विधि इत्यादि उत्तरार्ध की चर्चा कल प्रारंभ हुई थी यदाचा अभ्युदित ये नाग अभ्युदय इस पूर्वार्ध में जो यत शब्द है दो एक प्रारंभ में और एक बीच में प्रथम पाद के प्रारंभ में द्वितीय पाद के प्रारंभ में यद वाचा अनभ्युदितम प्रथम पाद के प्रारंभ में वो प्रथमांत है और ये नाग अभ्युद्य द्वितीय पाद के प्रारंभ में तृतीयांत है यद शब्द का ही रूप है वो सर्वनाम है सर्वनाम प्रकृत अर्थ के परामर्शक होता है। प्रकृत है प्रत्यक अभिन्न ब्रह्म जिसे स्रोत्र सेोत्र मनसो मनो इत्यादि से बताया गया है और अन्यदेव तद अथवा अथो अविदिता से, हे उपादे भाव से रहित आत्मा ही ब्रह्म है ये बताया गया है इसी प्रकृत प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म को बता रहा है यत शब्द जो हेय उपाधेय भाव से रहित है तत्व वो आत्म तत्व है उसको बता रहा है यत शब्द वह वाचा अन्युदित एन न अप्रकाशित आत्मा के वास्तविक स्वरूप को शब्द अपने शक्ति संबंध से प्रकाशित नहीं करता क्योंकि आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वह शब्द प्रवृत्ति निमित्त भूत जाति क्रिया गुण संबंध से रहित है और जाति क्रिया गुण संबंध से युक्त पदार्थों को प्रकाशित करता है शक्ति संबंध से जिस शक्ति से शब्द वह शक्ति शब्द को किससे प्राप्त होती है तो कहते हैं ये नाग अभ्युदयतः का अर्थ है अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य युक्त भवती शब्द तो जिससे अपने अर्थ को प्रकाशन करने का सामर्थ्य शब्दों को मिल रहा है यह बता रहा है। और तदेव ब्रह्मत्व विधि इसमें तदेव यह शब्द पूर्वार्ध में दो यथ शब्द के द्वारा जिस आत्मस्वरूप ब्रह्म का चैतन्य ज्योति का परामर्श हुआ उसी का परामर्शक है तो तदेव यानी वह चेतन ज्योति ही आत्मा ज्योतिर्ब्राह्मण में आत्मा को ही ज्योति कहा गया है आत्म ज्योति उसी आत्म ज्योति का परामर्शक है यथ शब्द इसलिए तत्शब्द से उसी को लेना है आत्मज्योति को तो तदेव यानि आत्मज्योति रेव ब्रह्म आत्मज्योति ही ब्रह्म है और वह तुम हो आत्मज्योति क्योंकि तुम अनात्मा शरीरादि न होते भी भ्रांति से अपने को अनात्मा रूप समझ रहे हो तुम अनात्मा शरीरादि नहीं हो आत्मज्योति स्वरूप ब्रह्म हो ये तदेव ब्रह्मत्वम इससे बताया जा रहा है उत्तरार्ध में इसकी व्याख्या करते हुए वहष्कर भगवान कह रहे हैं कि तदेव आत्मस्वरूपम पूर्वार्ध में यथ शब्द ने जिस आत्मस्वरूप का परामर्श किया उसी आत्मस्वरूप का परामर्शक है तदेव में तब्द्रत्मस्वरूप ब्रह्म है का अर्थ है निरतिशय है यानी निर्विशेष है अतिशय शब्द का अर्थ होता है विशेष निरतिशय शब्द का अर्थ होगा निर्विशेष और उसी का छादो के उपनिषद के सातवें अध्याय में भूमा नाम है इसलिए भूमाख्यम और उसे ही ब्रह्म भी कहा जा रहा आत्मा को ही आत्म को वही निर्विशेष है व्यापक होने से भूमा है त्रिविध परिचेत से रहित होने से और वह ब्रह्म इसलिए है कि बृहत है इसलिए कहते बृहत्वात ब्रह्म आत्मज्योति ब्रह्म क्यों है तो बृहत होने से यानी अपरिचिन्न होने से महत्व महिया होने से तो आत्म ही ब्रह्म है इति विधि ऐसा विधि यानी जानी ही हाँ विजानी ही ऐसा समझो तदेव ब्रह्मत्व विधि इत्यादि प्रथम पाद में के साथ अन्वित जो एवकार है उस एवकार का व्यावर्त बताया जा रहा है वो है अविद्या अवस्था में भ्रांत पुरुष जिसे आत्मा समझता है वह एवकार का व्यावर्त्य है उस कार के व्यावर्त्य को बताने के लिए येर इत्यादि वाक्य है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार हा, हां वह पूर्ण विराम तोम के पास हाँ हा, तो तोम के पास पूर्ण विराम होना चाहिए और ये ये वागाधि उपाधि भी वो आगे वाले वाक्य के साथ है हाँ ये ये के पहले तोम के बाद वो पूर्ण विराम होना चाहिए यहां का पूर्ण विराम हटाना है तो आगे है तदेव इति उपाधि तदेव यहाँ पर शब्द के साथ मूल में अन्वित जो एवकार है उसका कृत्य यानी प्रयोजन बताया जा रहा, है। व्यावर्त्य बताया जा रहा है तो येर येवागाचो वाक चुष्श्चक्षुश्रोत्र चक्षु से श्रोत्र मनसो कर्ता भोक्ता नियंता मन इति आनंदम ब्रह्मदय संव्यवहारा असंव्यवहारे निर्विशेषे परे साम्ये ब्रह्म प्रवर्तं तान एव निर्वशेष ब्रह्म विद्धि एवकारार्थ यहां तक वाक्य है पूरा एक लेकर केवकारार्थ यहां तक पूरा एक वाक्य है तो मूल मंत्रस्थ एवकार एवकारा है इस वाक्य का जो अर्थ होगा वह मूल में जो एवकार है उसका अर्थ है तो ये वागाधि उपाधि भी तो जिन वागाधि उपाधियों के कारण ब्रह्म जो स्वरूपतः निर्विशेष है इसलिए अव्यवहार्य है व्यवहार्य कहा जाता है व्यवहार विषय को शब्द व्यवहार अर्थ है शब्द प्रयोग और जो शब्द प्रयोग का विषय बनता है यानी शब्दार्थ बनता है शब्द का वाच्यार्थ बनता है तो शब्द के वाच्यार्थ को कहा जाता है व्यवहार्य किसी न किसी शब्द से जिसको बताया जाए वह पदार्थ व्यवहार्य माना जाता है और अव्यवहार्य शब्द का अर्थ निकलता है जिसको आप किसी शब्द से नहीं बता सकते ऐसा अर्थ शब्द का जो वाच्य अर्थ नहीं है शक्ति संबंध से शब्द जिस अर्थ को नहीं बताता उसे कहा जाता है अव्यवहार्य ऐसा है निर्विशेष ब्रह्म उसमें जाति क्रिया गुण इत्यादि शब्द प्रवृत्ति का निमित्त विशेष न होने से निर्विशेष हो तो निमित्त विशेष नहीं है इसलिए निर्विशेष है वह अव्यवहार्य है क्या मतलब शब्द के द्वार शक्ति संबंध से उसे नहीं बताया जा सकता है अशक्यार्थ है वो अवाच्यार्थ है ऐसा जो ब्रह्म आत्मा ही ब्रह्म है कहा न तदे वो ब्रह्म तो आत्मा ब्रह्म है तो आत्मा तो अव्यवहार्य है निर्विशेष होने से तो भी व्यवहार में अपने आप को हम मानते हैं कि अहम अर्थ ही तो आत्मा है वह अव्यवहार्य है किसी शब्द का शक्यार्थ नहीं है लेकिन उसे वक्ता श्रोता दृष्टा स्प्रष्टा गनता उपादाता दाता इत्यादि नामों से कहते हैं कि नहीं कहता है इन नामों का वाचार्थ मानता है इन नामों का वाच्यार्थ वक्ता आदि नामों का वाचार्थ क्यों बन रहा है इन वाघादि उपाधि के साथ आविद्यक तादात्म्य करके इसलिए श्रुति वदन वाक कहती है पश्चन चक्षु श्रीमन श्रोत्र तो ये जो वदनादि व्यापार का करण है वदनादि व्यापार जिसके है उसी को अविद्या अवस्था में तादाद में करके समझता है मैं इसलिए वदनादि जो क्रियाएं हैं वो शब्द का प्रवृति निमित्त है पाचक इत्यादि शब्द का प्रवृति निमित्त जैसे पाकादि है पूजा इत्यादि शब्दों का प्रवृति निमित्त जैसे पूजा दि है ऐसे वक्ता श्रोता मनता इत्यादि शब्द का प्रवृति निमित्त है वदनादि व्यापार क्रियारूप प्रवृत्ति निमित्त है और ये वदनादि क्रिया रूप प्रवृत्ति निमित्त वास्तविक दृष्टि से है वागादि में और उन वाघ के साथ अविद्यक तादात में करके धर्मी अध्यास हुआ तो फिर अन्योन्यान अन्योन्यात्मकता तद धर्मांश अध्यक्ष तो फिर वागादि के साथ तादात्म्य कर लिया तो वागादि के वदनादि क्रियारूप धर्मों को अपने में आरोपित कर लिया आत्मा ने तो वो हो गया शब्द का प्रवृति निमित्त भूत वदनादि विशेषता से युक्त सविशेष ये सविशेषता उसमें आई किससे उपाधि से स्वतः अलोहित अल स्पटिक में लोहित आता है जपा कुसुम की सन्निधि से ऐसे स्वतः वदनादि व्यापार से रहित आत्मा में जो अव्यवहार्य आत्मा है उसमें व्यवहार का हेतु हेतुहूत वदनादि क्रिया रूप निमित्त शब्द का जिन वागा के सन्निधि से आ रहा है वे है अनात्मा तुद वे व्यावर्त है उपाधि का भागत्यागलक्षण से विवेक से परित्याग करके तो जैसे लोहित रूप का हेतुहूत जपा कुसुम का विवेक से त्याग करके आंख लाल दिखा रही है स्पटिक को जिस समय उसी समय विवेक से उसे सफेद समझता है ऐसे ही जिन वागादी उपाधि के कारण स्वतः अव्यवहार्य आत्मा निर्विशेष आत्मा वदनादि रूप विशेषता वाला होता है लोहित्य के तरह स्फटिक लोहित्यवान हो गया ऐसे वदनादि व्यापार वाला हो गया तो शक्यार्थ बन गया संव्यवहार्य बन गया उसके लिए फिर वक्ता श्रोता दृष्टा इत्यादि नामों का प्रयोग होने लगा इन नामों का प्रयोग जिसके लिए हो रहा है वो है आत्मा के लिए हो रहा लेकिन निरुपाधिक आत्मा के लिए नहीं वागादि उपाधि से युक्त आत्मा को ये शब्द प्रयोग हो रहा है इसलिए वो संव्यवहार्य बन गया तो जिन उपाधि के कारण समव्यवहार्य बन रहा है स्वतः असंव्यवहार्य होता हुआ भी उन उपाधि के साथ आविद्यक तादात में छोड़ करके उन उपाधि को आत्मा के रूप में परित्याग करके अनात्मा है उसको आत्मा के रूप में पकड़ रखा है उनका परित्याग करके जो उपहित मात्र शेष रहता है वो आत्मा है वो ब्रह्म है वो अनात्मा व्यावर्ते हैं वागादि ये यहां पर कह रहा है कि येर वाचोह वाक चक्षु श्रोत्रस्य चक्षु, चक्षुश्रोत्रोत्र मनसो मन कर्ता भोक्ता विज्ञाता नियंता प्रशासीता आनंदम ब्रह्मदय संव्यवहारा संव्यवहारने शब्द प्रयोगा प्रयोग संव्यवहारशब्द का शब्द प्रयोग तो वाचो वाक यहां पर वाक शब्द का प्रयोग हुआ ना प्रथमांत जो असंव्यवहार्य है शब्द प्रयोग अनरह है उसके लिए वो शब्द प्रयोग अर् बन गया शब्द प्रयोग योग्य बन गया तो ये सारे शब्दों का प्रयोग वाक चक्षु श्रोत्र, मन कर्ता भोक्ता विज्ञाता नियंता प्रशासिता, विज्ञान आनंद ब्रह्म इत्यादि शब्दों का प्रयोग असमव्यवहार्य निर्विशेषे परे साम्य ब्रह्मणि साम्याने ने एक रसे ब्रह्मणि एक रूपे ब्रह्मणी तो निर्विशेष जो एक रस ब्रह्म है उस ब्रह्म में संव्यवहारा प्रवर्तन्ते प्रवर्तन्ते का करता है समव्यवहारा हा हाँ, वो भी वो, आ, शब्द है ना हाँ तो इसलिए यह शब्द भी जिसके लिए प्रयुक्त तो हो रहा है इस शब्द के भी योग्य जो बन रहा है उनका भी वाच्यार्थ नहीं लक्षार्थ है तो तब भी उसके लिए शब्द प्रयोग होता वाच्य मान रहे हैं जिन वाग उपाधि के कारण इसमें हेतुभूत कौन हो गए ये समव्यवहार होने में और समव्यवहार का विशेषण है इतव आदय समव्यवहारा प्रवर्तन और इसमें निमित्त तो हुआ ये सब शब्द वाघादि उपाधि ये वाघादि उपाधि भी ये तृतीय है हेतु अर्थ में यदि वाघादि शब्द का वाच्यर्थभूत वाघादी इंद्रिय रूप उपाधिया न हो तो वक्ता श्रोता मनता द्रष्टा इत्यादि शब्दों का प्रयोग आत्मा के लिए नहीं हो सकता हो सकता नहीं हो सकता तो कर्ता, भोक्ता इत्यादि संव्यवहार जिस असंव्यवहार्य निर्विशेष पर एकरस ब्रह्म में प्रवृत्त हो रहा है तान युद्ध तान द्वितीय शब्द से लेना है यही शब्द से जिसको लिया रहा, लिया जा रहा वाघ उपाधि को तो तान वाघादि उपाधिन, तो युदस्यनेित परित्य, परित्यज्य त्याग करके अहंतया उनको छोड़ना है इन्हीं को मैं के रूप में पकड़ने से ये समव्यवहार हो रहा है। तो युदस्य आत्मान एव निर्विशेषम ब्रह्म विधि की आत्मान जो शुद्ध आत्म स्वरूप है इनके बिना उपाधि के बिना निरुपाधि के वो चैतन्य ज्योति मात्र है उस चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्मा को ही ब्रह्म समझो इससे अलग कोई ब्रह्म नहीं है आत्मा ही ब्रह्म है शब्दार्थ तदेव ब्रह्मत्व विधि में एवकार ये, ये बताता है तृतीय पाद का अर्थ हो गया तदेव ब्रह्मत्व विधि चतुर्थ पाद का अर्थ किया जा रहा है नेदम यदिदम इत्यादि से तो न ईदम ब्रह्मा तो कहते हैं जो ईदम यानी दृश्य है वह ब्रह्म नहीं वो दृग ब्रह्म है मनोब्रह्म उपासित वाग ब्रह्मासित प्राणु ब्रह्मित इत्यादि में जो प्राणादि भी ब्रह्म बताए जा रहे हैं वो भी श्रुति बता रही है तो वह प्राणादि जिनका ब्रह्म के रूप में चिंतन करने के लिए श्रुति कह रही है प्रतीक उपासनाएं हैं प्राणादि प्रतीक है उनकी ब्रह्म दृष्टि से उपासना तो वो जो प्रतीक है ब्रह्म दृष्टि से उपास्यमान वे तत्वतः ब्रह्मनी है वो अब्रह्म में ब्रह्म बुद्धि की जा रही है वो ब्रह्मणी है इसलिए इदम शब्द से लेना वो जो प्रतीक है आदि इत्यादि ब्रह्म दृष्टि से उपास्य बताए गए वे ब्रह्म नहीं है इसलिए कहते इदम् ब्रह्म यद उपाधी भी उपाधी भेद, उपाधी भेद विशिष्ट है प्राण मन इत्यादि ये प्रतीक है और वो जो प्रतीक है वो कैसा है तो अनात्मा है इसलिए कहते हैं कि उपाधि भेद विशिष्टम अनात्मा ईश्वरादि वो अनात्मा प्राणादि जो ईश्वर के रूप में प्रतीत हो रहा है और उपासते यहा उपासते हुआ है पुराने पुस्तक में पूरा पूरा होना चाहिए सब है ना बहुवचन होना चाहिए ईश्वर आदि उपासते मूल का उपासते पद है ना बहुवचन है उपासते तो एक वचन हो जाएगा मूल में बहुवचन है ना उपास्य नहीं उपासते और उसी उपासते का अर्थ कर दिया ध्यांती ये बहुवचन है तो ध्यांती तदेव ब्रह्म तम वही ब्रह्म तुम हो तम विद्धि तो जो अनात्मा प्रतीकात्मक प्राणादि है वे ब्रह्म नहीं अभी वही ब्रह्म है अब तदेव ब्रह्मत्व विधि इस वाक्य में एवकार ने भी अनात्मा वागादि का व्यावर्तन कर दिया और नेदम यम उपासते वाक्य भी अनात्मा प्राणादि का ब्रह्म के रूप में निषेध कर रहा है उनका व्यावर्तन कर रहा है तो पुनरुक्ति जैसी लग रही है ना इसलिए कहते हैं तदेव ब्रह्मत्व विधि उ नेदम ब्रह्म इति अनात्मनो अब्रह्मत्व पुनरुच्य थे तदेव ब्रह्मत्व विद्धि यहां पर एवकार सहित शब्द का प्रयोग होने से योकार ने अनात्मा का व्यावर्तन कर दिया अनात्मा उपाधिभूत वागादि से विलक्षण उपहित चैतन्य ज्योति मात्र आत्मा है ब्रह्म है यह कहने पर भी दोबारा चतुर्थ में नेदम येदीद उपासते ये जो अनात्मा का ब्रह्म से रूप से निषेध किया जा रहा है योकार के द्वारा निषेध होने पर भी व्यावर्तन होने पर भी फिर व्यावर्तन कर रही है श्रुति पुनः उच्यते इसका उद्देश्य क्या है तो कहते नियमार्थम अन्य ब्रह्म, बुद्ध ब्रह्म बुद्ध अन्य ब्रह्म बुद्धि परिसंख्या व पुनरुच्य यहां पर भी ये पूर्ण विराम की आवश्यकता नहीं है वाक्य वहां पर पूरा हो रहा है वाक के पास नहीं है ना हा तो उसमें नहीं, यहां है तो ये पुनरुच्चते के पास वाला पूर्ण विराम अधिक है तो एवकार के द्वारा व्यावर्तन अनात्मा का होने के बाद भी फिर से नेदम ने दम उपा से उपासनात्मा का ब्रह्म रूप से व्यावर्तन का प्रयोजन है नियम और या परिसंख्या नहीं नियम और परिसंख्या बताने के लिए नियम क्या है परिसंख्या क्या है इसको स्पष्ट किया जा रहा है टीका में इसलिए टीका में लिखा ना नियमार्थम इति नियमार्थम इति प्रतीक है ना तो नियमार्थम का व्याख्यान किया जा रहा है पक्षे अनात्मनी अपि ब्रह्म बुद्धौ प्राप्त आत्म ब्रह्म बुद्धि नियंतुम इत्यर्थ ये नियमार्थम का अर्थ हुआ आत्मैव में यहाँ पर तत्म पर आय की मात्रा होनी चाहिए वो छूटी है पुराने पुस्तक में वहां होगी टीका में इसमें नहीं है आत्म वो तो नियमार्थम का अर्थ कर रहे हैं। तीन विधि मीमांसकों ने मानी है एक उत्पत्ति विधि नियम विधि संख्या विधि उत्पत्ति विधि उसे माना जाता है जो अज्ञात अर्थ अप्राप्त अर्थ का प्रापक वाक्य अपूर्व अर्थ का ज्ञापक वाक्य उसे उत्पत्ति विधि माना जाता है पहले से अप्राप्त अर्थ का प्रापक वाक्य प्राप्ति कराने वाला वाक्य जैसे तोमर्थ में ब्रह्म रूपता अन्य प्रमाणों से अप्राप्त है तत्वशी तो वाक्य तोमर्थ की ब्रह्म रूपता का प्रापक है ज्ञापक है वो है अपूर्व विधि उत्पत्ति विधि का ही दूसरा नाम है अपूर्व विधि अपूर्व अर्थ का कथन कर रहा है, प्रमाणांतर से अज्ञात जो जीव की ब्रह्म रूपता उसका ज्ञापन कर रहा है इसलिए वो अपूर्व विधि है उत्पत्ति विधि है नियम विधि कहा जाता है जो एक ही प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए अनेक साधन है उनमें से एक ही साधन का नियमन उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए करने वाला वाक्य बाकी का व्यावर्तन करेगा और यह बताएगा कि इसी साधन से यह फल संपन्न करो प्राप्त करो बाकी साधनों को हटा दो उसे नियम विधि कहा जाता है और परिसंख्या विधि होता है जो अधिकारी की विधेय अर्थ में भी प्रवृत्ति हो रही हो और जो अविधियमान है उसमें भी प्रवृत्ति हो रही हो तो उसमें से सर्वत्र प्रवृत्ति प्राप्त होने पर एक में ही ये करने वाला बाकी से व्यावृत्त करने वाला इतर से व्यावृत्ति करने वाला वो परिसंख्या होता है तो यहाँ अपूर्व को तो नहीं बताया, अपूर्व है तद ये वो ब्रह्म ब्रह्म और एवकार है और पुनरुक्ति है एवकार के द्वारा उक्त अर्थ को ही फिर नेदम इदम उपासते ये नियमार्थ है तदेव ब्रह्म मैं तद ब्रह्म में ये तो अपूर्व विधि है तमर्थ जो आत्म उसमें ब्रह्म तो अप्राप्त है उसका प्रापक है वो अपूर्व है और वहा एवकार ने अनात्मा का व्यावर्तन कर दिया और फिर से नेदम एदम उपासते ने भी कहा तो नियमार्थ है तो क्या नियम करेगा तो नियम बताया जा रहा है ये टीका में कि पक्षे अनात्मनि अपि ब्रह्म बुद्धो प्राप्तयाम कहते हैं पक्ष में अनात्मा जो कार्यक्रम संघात है उसमें भी ब्रह्म बुद्धि प्राप्त हो जाती है तो नेदम यदि न उपास वाक्य क्या करता है कि नियमन करता है कि आपको अनात्मा में आत्मबुद्धि करनी ही नहीं है अनात्मा वागा पूर्व अनेकों जन्मों से मय के रूप में ग्रहण करते करते जो बुद्धि में आत्मा के रूप में संस्कार है वासना है उस संस्कार वशात तदेव ब्रह्म तम विधि ये सुन लिया कि वागाधि आत्मा नहीं ब्रह्म नहीं है लेकिन कभी उनमें भी आत्मबुद्धि हो जाती है पूर्व संस्कार संस्कारवशात तो उस बुद्ध पक्ष में जो अनात्मा का मैं के रूप में चिंतन हो रहा है उसका व्यावर्तन करने के लिए नेदम इदम ये दम उपासते इत्यादि पुनरुक्ति है ये प्रयोजन बताया कि पक्ष एक नंबर टिप्पणी को देखिए और स्पष्ट हो जाएगा तदेव ब्रह्म इति वाक्यार्थ विस्मरण वेलायाम प्राक्तन संस्कार पाठवात अनात्मनि देहादि आत्मबुद्धौ प्राप्तयाम ये पक्ष शब्द का अर्थ हुआ एक पक्ष में ये होगा क्या कि तदेव ब्रह्म ये सुन लेने पर भी आत्मा ही ब्रह्म है लेकिन ये वाक्यार्थ जिस समय विस्मृत होगा तदेव ब्रह्म तम यानी अहम ब्रह्मास्मि इस वाक्यार्थ की कभी विस्मृति भी होगी जब तक अप्रोक्ष नहीं होगा आवाना आवरण की निवृत्ति नहीं होगी तब तक ये विपरीत भावना पुष्ट रहेगी अनात्मा का आत्मा के रूप में संस्कार रूह बलवान होगा तो कभी ब्रह्म का आत्म रूप से विस्मरण भी होता है परोक्ष ज्ञानी को भी परोक्ष ज्ञान होने पर भी विपरीत संस्कार दृढ़ हो जा तो वाक्यार्थों को भूल जाता है और प्राक्तन संस्कार वशात अनात्मा शरीरादि का ही मैं के रूप में ग्रहण करता है ब्रह्म का मैं के रूप में ग्रहण करना भूल जाता है उस पक्ष में ऐसे समय यह कहा जा रहा है कि तदेव ब्रह्म वाक्यार्थ विस्मरण वेलायाम प्राक्तन संस्कार पाटवात तो प्राक्तन संस्कार है पूर्व जन्म के अनात्मा शरीरादि के आत्मा के रूप में अर्जित संस्कार उसे प्राक्तन संस्कार कहा जाएगा और उनका पाटवया प्राबल्य कुशलता पटुता तो अनात्मा शरीरादि के संस्कारों की कुशलता है कि परोक्ष ज्ञान होने पर भी वह परोक्ष ज्ञानी के मन को अपने विषय के ओर खींच करके ले जाए अहमूर्ति को यह कुशलता पाटव कहलाती है और यह किसकी पाटव है पटुता है प्राक्तन संस्कारों की अनात्मा शरीरादि का आत्मा के रूप में जो संस्कार उस संस्कार की जो पटुता कुशलता प्राबल्य उसके कारण फिर अनात्मनी देहादो बुद्धो प्राप्त अनात्मा शरीरादि में बुद्धि प्राप्त हो जाती है जिस समय उस समय भी उपासते यह वाक्य बता रहा है कि सावधान कर रहा है कि इस अनात्मा शरीर का ये इदम है इदम का मय के रूप में ग्रहण न करो ये ब्रह्म नहीं है निधि ध्यास हाँ हाँ हाँ इसलिए हाँ बहुत बहुत है उसके लिए निदिध्यासन ही साधन है ना? हाँ तो निदिध्यासन में प्रवृत्त करने के लिए पुनरुक्ति है कि वही याद रखो वाक्यार्थ को ही इसको भूलो मत यदि भूलते हो तो फिर उसी में प्रवृत्त हो जाओ बताने के लिए नेदम यदि तमुपास पुनरुक्ति है ये नियमार्थम का निकला ये जो में कहा न कि तदेव ब्रह्मत्व विधि इति नेदम ब्रह्म अनात्मनो अब्रह्मत्व पुनरुच्यते नियमार्थम इतने का यह अर्थ होगा और अन्य बुद्धि वा ये जो कहा गया अन्य बुद्धि वा ये वा दूसरा एक प्रयोजन बताने के लिए परिसंख्या रूप वो वाक्य इधर भी आएगा नियमार्थम को छोड़ करके बाकी सबकी पुनर उत्ति होगी कि तदे वो ब्रह्म इति नेदम ब्रह्म इति अनात्मनो अब्रह्मत्व पुनरुच्चेते अन्य ब्रह्मबुद्धि ब्रह्म वा परिसंख्या एक वाक्य बनेगा अब परिसंख्या के विषय में बताया जा रहा है ये ब्रह्म बुद्ध ब्रह्म बुद्धि नियंतुम इत्यर्थे नियमार्थम का व्याख्यान हुआ अन्य बुद्धि परिसंख्या का व्याख्यान कर रहे हैं कि अन्यस्मिन् उपास्ये टीका में या ब्रह्म बुद्धि तनिवृत्थ वा पुनः अब्रह्म नेदमीदाससते से फिर से अनात्मा वागा में अनात्म अब्रह्म इसलिए बताया जा रहा है कि जो अन्य उपास्य अन्य जो उपास्य हैं प्राणादि प्रतीक ब्रह्म दृष्टि से उपास्य उनमें प्राप्त जो ब्रह्म बुद्धि जैसे तदेव ब्रह्मत्व यह वाक्य प्रत्येक आत्मा को तत्वत ब्रह्मरूप बता रहा है ऐसे प्राणो ब्रह्म मनोब्रह्म इत्यादि वाक्य भी तत्वतः ही प्राणादि को ब्रह्मरूप बता रहा है ऐसा प्राप्त हुआ ऐसी उनमें भी तत्वतः ब्रह्म बुद्धि प्राप्त होगी तन निवृत्तिर्थम यानी उस तात्विक उनमें तात्विक ब्रह्मत्व बुद्धि का व्यावर्तन करने के लिए अब्रह्मत्व उच्चते अब्रह्मत्व को बताया जा रहा है पुनः उनमें से बताया गया। संख्या के विषय में में दो नंबर टिपनी में टिपनी कहते हैं। तत्र प्राप्त परिसंख्या न्याय तत्र से तो लेना यहाँ प्रत्यक चेतन ज्योति तत्श तदेव में तत्शब्द से ग्राह्य आत्मा और उसमें ब्रह्म तो बुद्धि प्राप्त हो गई और मनोब्रह्म प्राणो ब्रह्म इत्यादि वाक्य से अन्यत्र अन्यत्रि प्रत्येक आत्मा से भिन्न जो बाह्य है पराक मना मनादि उनमें भी प्राणादि में भी प्राप्त हो गई तो अन्यत्र हो गए प्राण आदि तत्र हो गया प्रत्यगात्मा दोनों में भी ब्रह्म बुद्धि प्राप्त हो गई तो उनमें से कहते तत्र प्राप्त प्राप्तो परिसंख्या इति गीयते एक सामान्य न्याय है इस न्याय के आधार पर कहा जा रहा है कि अन्यस्मिन तो अन्यमिन उपास्य टीका में है ना अन्य मूल भाष्य में अन्य ब्रह्मबुद्धि परिसंख्या इसमें अन्य शब्द का अर्थ है अन्यस्मिन अन्यस्मिन यानि प्राणादो तो अन्य जो प्राणादि हैं उनमें ब्रह्म बुद्धि जो प्राप्त हो गई उसका व्यावर्तन करने के लिए फिर से उनमें ब्रह्मत्व का निषेध किया गया नेदम उपासते इससे इसका उदाहरण बताया गया टीका में स्पष्ट करते हुए टिप्पणी में तदेव ब्रह्म आत्मा में जैसे ब्रह्म बुद्धि प्राप्त कराने वाला ये वाक्य है तदेव ब्रह्मत्व कह रहा है वैसे प्राणो ब्रह्म मनो इतव आदि वाक्यात उपास्य प्राणादो अपनी तत्व तो या ब्रह्मबुद्धि बुद्धि जो ब्रह्मबुद्धि प्राप्त होगी ताम निवर्तु उसका निवर्तन ये परिसंख्या होता हाँ। और दोनों पक्ष में मुख्य अर्थ है निरिध्यासन ही करना ह जब तक आवाना पादक आवरण की निवृत्ति नहीं होती आवृत्ति असकृत उपदेशा के अनुसार निदिध्यासन। और निदिध्यासन, साक्षात्कार होने की बात तो विपरीत बुद्धि का प्रश्न ही नहीं है इस प्रकार ये जो प्रथम क्या नाम चतुर्थ मंत्र है इसकी चर्चा पूरी हो जाती है पंचम मंत्र मनसो मनो इस वाक्य के द्वारा जो मन का अधिष्ठान है वह ब्रह्म है मन का जो अधिष्ठान प्रत्येक आत्मा है वह ब्रह्म है ये कहा गया था उसी को यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है इस मंत्र से वाचो वाचम इसका स्पष्टीकरण था चौथा मंत्र मनोसो मनोयत इसका स्पष्टीकरण है ये पांचवा मंत्र तो पांचवे मंत्र का उच्चारण कर लें युते आहूर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम, नेदम, नेदम तो यहां पर भी वाक को छोड़ करके पूर्व मंत्र में वाक था उसे छोड़ दिया उसके स्थान पर मन का प्रयोग किया हा तो यनसान यद वाचा अनब्युद्युतम था यहाँ ये मनसान मन होते हाँ, वो तो आगे आएगा खाली यहां मन और ये नहुर मनोमतम वहां था ये नाग अभ्युद्य है ये नहुर मनोमतम अर्थ वैसा ही है कि जो शब्द से प्रकाशित नहीं होता शब्द का अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य शब्द को जिससे उपलब्ध होता है यह पूर्वाध का अर्थ था ऐसे यहां पर हैं जो मन से मनन योग्य नहीं है यनसा न मनुते लोका जो अनात्मा रूपादि विषय है उनका तो लोक शब्दित तो भोक्ता जीव अपने अनुकूल विषयों का मनन करता है चिंतन करता है मन से सोचता है और मन शब्द से यहाँ पर बुद्धि को भी लेना है और सोच करके फिर निश्चय भी करता है कि यही चाहिए ऐसा तो ये सोचने का विषय और निश्चय का विषय मन से बाह्य है मन शब्द से यहां पर अंतकरण को लेना अंतकरण चतुष्टय को लेना है अंतकरण सामान्य को तो मन का व्यापार जो मनन यानी चिंतन और बुद्धि का व्यापार जो निश्चय ये अंतकरण अपने से जो बाह्य है तद विषयक तो मनन और निश्चय कर लेता है लेकिन इसे अपने से बाह्य पदार्थों का मनन तथा निश्चय करने का सामर्थ्य जिस उससे भी प्रत्येक उसके अधिष्ठान से मिल रहा है उससे भी अभ्यंतर चेतन ज्योति से मिल रहा है उस चेतन ज्योति को वह न तो अपने मनन रूप व्यापार का विषय बना सकता है न निश्चय रूप व्यापार का विषय बना सकता है ये यन मनसा न मनुते से बताया जा रहा है कि मनसा यानी जो अंतकरण है उससे लोक जिस तत्व को जिस प्रत्यग आत्मा को मनन तथा निश्चय का विषय नहीं बना सकते किंतु येन न मनोमतम, तो जिस ज्योति से, चैतन्य ज्योति से मन मतम यानी विज्ञातम भवति जाना जाता है मन ही विषय होता है जिसका प्रकाशित होता है उसके व्यापार सहित मन आदि व्यापार सहित मन यानी अंतकरण जिससे मत होता है यानी प्रकाशित होता है वह तदेव वो जो मन का प्रकाशक मन से अप्रकाशित रह करके मन को प्रकाशित करने वाला चैतन्य ज्योति है वो शब्द से लेना वही ब्रह्म है नेदम यदिदम उपास्य वह उपास उत्तरार्थ का अर्थ तो जो पहले बताया, वैसा ही है भाष्य की चर्चा हम लोग कल करते हैं